नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है और हम पिछले एपिसोड में तबले के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दे चुके हैं आखिरी में हमने कुछ विशेष रिकॉर्डिंग की थी घराने के बारे में हमने सुना था और उसके बाद फिर तो जाति के हिसाब से हमने भवाई राग के बारे में कुछ बातें की थी और उसकी कहानियां भी देवेंद्र जी ने हमें सुनाया था तो चलिए इसी संगीत की दुनिया को आगे बढ़ाते हुए संगीत के बारे में और भी अधिक जानकारी लेंगे लेकिन आज हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करते है तो चलिए मैं सर के पास हूँ और हम लोग यहाँ पहुंचे है खास रोड में जहाँ पर बच्चे सीख रहे है मेरे सामने मेरे साथ दो स्टूडेंट भी है जिनका नाम है शैलेश कुमार समाधान भारतवास ये दो स्टूडेंट जो है अपने गिटार के साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में है तो चलिए मैं चाहूंगा कि सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे वे बच्चों का कितने समय से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह से इन्होंने शुरुआत की तो कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि स्वागत की कड़ी हो और देवेंद्र जी का भी स्वागत करते हैं समाधान जो है वो अभी कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ एक महीने जैसा हुआ है कंटिन्यू है वो और दूसरे जो भाई है वो मेरे पास बहुत पुराने हैं सैलेश कुमार बहुत दो साल के आसपास अच्छा। बीच में छोड़ भी दिया था इन्होंने और फिर अभी से अभी कंटिन्यू गिटार के ऊपर और अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस पे मैं चाहूँगा कि जो भी इन्होंने मेहनत की है वो भी सबके सामने आवे तो उस वजह से ये जो समाधान जो है वो अपने जैसे एक एक स्वर को लेकर एक एक स्वर को लेकर और एक गीत बजा रहे हैं प्लस जो शैलेश कुमार जो है वो आपके सामने उसी गीत के अंदर बीच बीच में जो इसके कोड जो लगता है जो वेस्टर्न पैटर्न के जिस हिसाब से गिटार बजता है उसमें बीच बीच में जरा कोड बसता है वो शैलेश कुमार उसमें प्ले करेंगे और जैसे गिटार के किस स्वर पर मिला जाता है। आपको आज जो है कुछ नया चीज़ हम देने की कोशिश करते हैं वैसे तो शास्त्रीय संगीत में हम लोग बहुत सारी बातें करते ही रहेंगे और मैं समाधान से पूछना चाहूँगा कि अब वो किस गीत को प्ले करेगा गिटार पे? तारे जमी पर फिल्म है उसका गाना है मेरी माँ उसको मैं प्ले करूँगा गिटार पर देखा आपने अभी जो है तारे जमीन पर इस फिल्म का एक गीत आपने गिटार के जरिए सुना और इसको बजा रहे थे समाधान भरतवाज और शैलेश उनको साथ दे रहे थे तो ये दोनों चीजें जो है हमने देखा कि किस तरह से गीत गिटार पे बजाया जाता है और संगीत किस तरह से आप सुन रहे थे बहुत ही अलग ढंग से आप फील कर रहे होंगे क्योंकि गीत हम लोग सुनते हैं और फिर म्यूजिक के साथ जब आप सुनते हैं तो एक अलग फीलिंग आता है तो आइए इसके बारे में और भी बातें करेंगे अभी और मैं चाहूंगा कि सर हमें थोड़ा सा बताइए कि इस चीज़ों में क्या चीजें आप बताना चाहेंगे जैसे कि अभी समाधान ने एक एक स्वर को लेकर और गीत बजाया उसी चीज को जय सैलेश मैंने जो है उसे भरने की कोशिश की कोड के द्वारा और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें सुर के साथ साथ एक रिदम रिदम को दूसरा हाथ से जब प्ले करता है तो उसमें रिदम को संभाला जाता है ये दोनों बातें इसमें आती है और मैं एक सैलेश का जो फेवरेट सॉन्ग है वो भी मैं खाली कोड के द्वारा ही सुन आपको सबको सुनाना चाहूँगा खाली कोड पैटर्न के हिसाब से जुदा हो के भी मुझ में कहीं बाकी है फल में मे बन के आसू तू चली आती है जुदाओ के बीच तो सी है मुझको ऐसे जीने में तो इस तरह से ये कोड जो है कोड लगाए जाते हैं बीच बीच में और साथ साथ में जो एक हाथ से इसकी रिदम जो है वो दी जाती है तो ये वेस्टर्न पैटर्न के हिसाब से, से सुनाया मैं चाहूंगा कि शैलेश अगर बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा है तो एक गाना उसको अच्छा भी लगता हो वो पूरा गाना बजाए तो से चूलू के बाहर तरसती है दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ आओ के शबनम की बुले बरसती है मौसम इशारा है हाँ अब तो चले आओ तेरा मिला तो देखा शैलेश ने एक अपना जो है छोटा सा गीत हम सभी के सामने रखा गिटार के जरिए तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और भी बातें करेंगे इस तरह की संगीत के बारे में और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो जरूर हमें फोन कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं हमारा नंबर है चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप एस कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं किसी भी तरह की आपको बात संगीत के बारे में जानकारी चाहिए तो जरूर ले सकते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मौधुबान 90.4 पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कते रहो सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था पहले भी ये धुन कोई गाती थी पर अब जो होता है वो पहले न होता था तेरा से मिला मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं मां यू तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता मैं मेहमान तुझे सब है पता है ना मां तुझे सब है पता मुझे मुझे छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊ भेजना इतना दूर मुझको तू याद भी तुझको आना पाऊ मां क्या इतना बुरा हूँ मैं मां इतना बुरा कभी कभी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 तुझे सब है पता मेरी मां ओ, मैं कभी बतला नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां यू तो मैं दिखलाता नहीं गेरी परवाह करता हूं नमा तुझे सब है पता है ना न तुझे सब है पता मेरी नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम विशेष तौर पे आज हमारे साथ समाधान और शैलेश दोनों हैं जो गिटार सीख रहे हैं और काफी अच्छा इनका प्रैक्टिस हो चुका है तो चलिए मैं इनके कुछ गिटार बजाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है कैसे तार होते हैं कैसे उसमें सुर बसते हैं ये सारी बातें पहले देवेंद्र जी से हम जानने की कोशिश करते हैं गिटार जो है इसके अंदर सबसे जो मोटा तार है जो सबसे मोटा तार है ऊपर की तरफ होता है और इस तार को सबसे मंद सप्तक सब सबसे भारी आवाज़ जो मंत्र सप्तक के ग, ग से मिलाई जाती है और इंग्लिश के अंदर ये ई से मिले ये इसी प्रकार से जो सेकंड तार है जो सर फर्स्ट तार है उसके नीचे जस्ट सेकंड तार है वो उससे थोड़ा सा कम मोटा होता है और वो जो है वो ए से मिलाया जाता है उससे नीचे जो है ए का मतलब अगर हिंदुस्तानी पैटर्न के हिसाब से देखे तो ध से मिलाया जाता है उससे अगर नीचे देखें वो तार जो है वो डी से मिलाया जाता है हिंदुस्तानी पैटर्न के हिसाब से रे रेस व जो है uh, मध्य सप्तक का उससे और उसके नीचे जो तार है वो प से मिलाया जाता है और इंग्लिश के अंदर से देखा तो जी से उससे जो नीचे तार है वो से मिलाया जाता है हिंदुस्तानी पैटर्न के हिसाब से तो नीचे मिलाया जाता है इंग्लिस के अंदर ये बी से मिलाया जाता है और सबसे नीचे का जो तार है वो तार सप्तक जो सबसे पतली आवाज़ जिसमें निकलती है तार सप्तक उसके घ से मिलाया जाता है यानी दो हो गए। गह एक होती है मंदिर सप्तक भारी वैश और एक होती है पतली वैस तो सबसे जो फर्स्ट जो तार है वो भी घ से मिलाया जाता है और सबसे लास्ट जो है वो भी घ से मिलाया जाता है बस फर्क यह है ये मंदिर सप्तक का गह है और नीचे वाला जो है वो तार सप्तक का ग है ये इसमें मुख्य है ये तार मिलाना बहुत जरूरी है और एक भी तार अगर इसमें तो लूज हो जाता है तो जो भले आप कोड बजाओ या एक एक स्वर स्वर को बजाओ वहाँ पर जो स्वर आपको स्पष्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे तो इसकी कुछ कुल छः चाबियाँ दी हुई है उन चाबी के हिसाब से और फिर इसमें अलग अलग कॉलम दिए वन टू थ्री फोर इस तरह से ये टोटल इक्कीस कॉलम है जब स्टार्टिंग जब सिखाया जाता तो ये चार कॉलम के अंदर ही सिखाया जाता है तो देखा आपने कि बेसिक गिटार सीखने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है और तार किस तरह से उसमें फिट किए जाते हैं और वो सारी बातें हमने सुना और जो सबसे ऊपर वाला पहला दो तार है उसको गस गि जो मध्यम स्वर वाला होता है और फिर वही चीज जो है नीचे हमने देखा जो स्वर लगाया जाता है लेकिन वो तार सब तक होता है तो इस तरह इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो सीखने के लिए हैं लेकिन आइए इसको कैसे सीखा वो भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनने से वो चीजें आपके पास नहीं आएगा हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल में रेडियो सुनते सुनते उन चीजों को सीखे समझे जैसे शैलेश ने दो साल से संगीत सीखने की जो तालीम ले रहे हैं लेकिन बीच में उन्होंने गैप किया कोई बात नहीं लेकिन फिर भी उनका रुझान संगीत की तरफ रहा और पहले वो सिंगिंग सीखने के लिए आए थे और उसके बाद फिर वापस क्लास में जुड़े और अभी गिटार सीख रहे हैं तो चलिए उनसे पूछते हैं कि किस तरह से आपने शुरुआत की और पहले आपने कैसे गिटार बजाना सीखा उसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए। कि सबसे पहले तो मैं सर से मिला उसका मैं गॉड को और मेरी लाइफ किसी को भी धन्यवाद दूंगा बहुत अच्छा काम हुआ मेरे साथ म्यूजिक के प्रति तो मैं बहुत ही उत्सुक हुई लेकिन मुझे एक आवाम नहीं मिल रहा था जब से सर मिले तब से मुझे बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा लगने लगा वैसे मैं पहले कीबोर्ड, बोर्ड वो तो थोड़ा बजाता ही था लेकिन बाद में आया सिंगिंग के लिए सीखने के लिए सर के पास कुछ मेरी निजी प्रॉब्लम की वजह से मैं आ नहीं सका गैप दे दिया अपने लाइफ में लेकिन छोड़ा नहीं मैं बिल्कुल नहीं संगीत को नहीं छोड़ना चाहता उससे बाद में मैं गिटार लेकर आया और तो फैमिली ने बोला कि ठीक है सर के पास जा क्योंकि जानते सर फैमिली में भी जान सर के पास आया और सर ने गिटार की थोड़ी बहुत दी प्रैक्टिस वगैरह और वक्त भी हो गया तो मैंने अच्छा इम्प्रूवमेंट भी सर को दिखाना है तो मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट करा सर ने सबसे पहले मुझे अलंकार सिखाए पहले दिन अलंकार में जो सेकंड स्ट्रिंग है गिटार की उसमें थर्ड बोर्ड में सी बजता है फिर उसके बाद फोर्थ की सेकंड बोर्ड में वो रे खुला फिर बाद में ग म प ध नी सा सर ने बताया उसके बाद आगे और भी प्रैक्टिस दी फिंगर के लिए क्योंकि हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखते तो फिंगर के लिए भी फिंगर जमाना पड़ता है सर ने वो भी प्रैक्टिस दी उसके बाद सर ने और भी गिटार के कोड वगैरह जैसे कि पहला कोड बताया था मुझे सी, सी मेजर, ये अलंकार सी होता है, मैंने अलंकार बजाए थे सा प खुला इसमें और सा दबाने पर गर दबाने पर और नीचे वाला सा ये सा फर्स्ट कोड है उसके बाद आगे आगे बढ़े सर ने मुझे डी कोड फिर ई एफ मैं आपको बजा के भी बता रहा हूँ जो ध्वनि है वो कोड्स की है ये एफ ये जी ये ए और ये बी इस तरीके से सब ने मुझे कोड बताया फिर इसमें मेजर माइनर हाफ नोट का इसमें अंतर आता है वो भी सबने मुझे बताया जैसे कि ये मैं बजा रहा हूँ ए माइनर ये ए मेजर है आपको समझ में आ रहा होगा ध्वनि में अंतर थोड़ा बहुत ये ए माइनर जैसे कि ये ई e, ये ई e माइनर इसी तरह सर ने मुझे नॉलेज भी दिया संगीत का और आज भी दे रहे हैं और इसी तरह डी माइनर फिर इसके बाद और आगे बढ़े इसमें क्या होता है कि एक ही स्वर आप नीचे वाले तार से भी बजा सकते हैं और उसको आगे लेंगे ऊपर वाले तार में उससे ऊपर वाले में तो आगे जाके बजाना पड़ेगा वो मुझे नॉलेज नहीं था मुझे अभी मिला तो उससे क्या आपने को फायदा रहता है कि चार उंगलियों में बजा रहे आप तो उसमें आपको पीछे जाना पड़ता बजाने के लिए वो सुर लेकिन नहीं उसके बाद में आप उसी तार को नीचे वाली उंगली दबा के वो तार सुर बजा सकते हैं इस तरीके से सर ने नॉलेज दिया और अभी मैं गिटार के बहुत अच्छे कोड भी बजा देता हूँ वो भी सर की बदल देता है और पियानो का भी नॉलेज है मुझे और सिंगिंग में भी सीख रहा हो और धीरे धीरे सर से और सीखूंगा और एक दिन अपने आवाम को मैं पालूंगा धन्यवाद अच्छा शैलेश ये बताइए कि जब आपने शुरुआत की ये गिटार बजाने का तो सबसे दिक्कत क्या हो रहा था वाला बजाने में कहाँ तकलीफ़ आ रही थी दिक्कत एक ही चीज़ होता है इसमें कि उंगलियाँ इसमें बैठती नहीं और दर्द भी बहुत करती है क्योंकि तार ये सारे बहुत मतलब 10 किलो वजन का तार ये अपना खिंचा आता है इसमें अपन 10 किलो वेट उठाते इतना खिंचा है इसमें तो क्या इस तार पे एक उंगली दबा कर इसको प्रेस करना पड़ता है फिर मारना पड़ता है इसे चोट करनी पड़ती तब जाके सुर की आवाज आती है ये तकलीफ आई और बस फिंगर बिठाने में मतलब कि आपको तुरंत आप कुछ भी बजा रहे ये कोड बजा रहा है मैंने ए माइनर बजाया उसके बाद सीधा डी पे जाना तो ये भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अपन टाइमिंग के हिसाब से चूक जाते हैं टाइमिंग का संगीत में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो मैं सीधा कोड भी तो ये भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी भी थोड़ी बहुत गलतियाँ करता हूँ लेकिन कर लूँगा एक दिन देखा आपने कि शैलेश किस तरह से गिटार सीख रहा है और सीखते सीखते उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझ में आया उनको किस तरह से गिटार बजाया जाता है और किस तरह से इसमें सुर लगाए जाते हैं तो और भी बहुत सारी बातें हैं एक तो उन्होंने मेजर बात ये बताई कि उंगलियों की प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है और जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे बढ़ सकते हैं शैलेश एक और बात बताओ कि जब आपने ये बजाना शुरू किया और कितने समय का प्रैक्टिस के बाद आपको लगा कि मैं एक आध गीत जरूर बजा सकता हूँ इस पर तो वो कितना समय का आपका प्रैक्टिस रहा इस गिटार पे? वैसे मैंने नोटिस तो किया नहीं प्रैक्टिस का लेकिन तकरीबन मुझे एक महीना हो गया इससे मैं इतना बजा सकता हूँ आज एक महीने में और वो भी मेरा घर पर टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है कि मैं कितने घंटा बैठता हूँ अगर इच्छा होती तो दो चार घंटे भी निकल जाते और कभी नहीं गैप भी हो जाता है ऐसा है और म्यूज़िक के प्रति सीरियस हूँ इसलिए थोड़ा और टाइमिंग मतलब कम हो जाता है उसमें आ, किसी नॉर्मल आदमी को मैं भी नॉर्मल हूँ लेकिन किसी और को वो चार घंटे में होता मैं दो घंटे में कर लेता हूँ इतना मुझे फ़र्क है अभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट तो इसी तरह हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट को सीखना चाहते हैं उसके साथ आपको पहले उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी चाहिए जानकारी मिलने के बाद सबसे बड़ी बात होती है कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते करते आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी होगी कि कहाँ आपको बड़ा मुश्किल हो रहा है उस चीज को अगर आप सर के पास या अपने गुरु के पास रखते हैं तो गुरु उसमें से कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन जरूर देते हैं किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है या उसके कुछ अलग भी पॉइंट होते हैं जैसे अभी शैले से बात करते करते हमने सीखा कि कुछ ऐसे भी चीजें हैं पर आपको उंगलियों को नीचे ऊपर करना पड़ता है तो वहां पर एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का उसमें वो सारी चीजें जब होती है आप जहां तकलीफ हो रही है जहां आपको प्रॉब्लम आ रहा है जरूर वो शेयर कीजिए एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार जरूर पूछिए जिससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा और आप अच्छी तरह से उसको कर पाएंगे तो चलिए आज के के लिए बस इतना ही और भी बहुत सारी बातें हैं संगीत के बारे में हम सुनते रहेंगे लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगा वो संगीत आप सुनाइए जो आपको बहुत अच्छा लगते हो जैसे गिटार उठाते पहले उस चीज को बजाते जी हाल ही में मैंने एक गाना तैयार किया अभी सर की बदौलत वो मैं आपको सुनाता हूँ निगाहो ने नज़र ना फेरो इस तरह की से मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं थोड़ी गलतियां हो जाती क्योंकि अभी तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा इसमें एक मोस्ट है कोड बस आप कोड बजाना सीख जाओगे तो आपको मतलब आपका हवा मिल जाएगा और एक बात है कि संगीत आप सीख रहे हैं तो उसमें पीछे में हटिए उसको कम से कम एक घंटा आधा घंटा लेकिन समय जरूर देना यह संगीत प्रेमियों के लिए मैं बोलना चाहूंगा शिले बहुत बहुत धन्यवाद आपने प्रैक्टिस करके भी दिखाया हमें और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताया भी और आपकी लगन है इसलिए आप जरूर सीख जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और हमारे सुनने वाले भी इन सारी चीजों को मेरे ख्याल से वो घर बैठे बैठे संगीत सीख रहे होंगे क्योंकि इतनी अच्छी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं और इतनी अच्छी बातें जो है डायरेक्ट हम लोग सुना रहे हैं आपको तो वो मुझे लगता है कि आपको बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा और प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे और नहीं भी कर रहे होंगे तो आपका इंटरेस्ट होता आप इंस्ट्रूमेंट लेके आइए और बजाना शुरू कर दीजिए संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम सुनते सुनते। आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो, रेडियो 90.4 पर संगीत की दुनिया तो चलिए यहाँ पर मुझे और देवेंद्र जी को और शैलेश और समाधान हम चार लोग आपके साथ आज इस शो में जुड़े रहे तो मैं चाहूंगा कि समाधान से थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि वो क्या करते हैं कौन से क्लास में पढ़ते हैं और गिटार सीखने का जो इच्छा है उनको कब से आया जी मेरा नाम समाधान है मैं आबरूड में सेंट जॉन्स स्कूल है इसमें पढ़ता हूँ मैं अभी हाल ही में अपने अपने ग्यारहवीं पास किए और बारहवीं में भी मैं आया हूँ मुझे बचपन से ही गाने का बजाने का बड़ा शौक था मगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो अब गाता तो गाता तो हूँ मैं अब बहुत पहले मतलब किसी गुरु की ट्रेनिंग नहीं मगर जैसे इं इंटरनेट देख के ऐसे करके मैं पहले कैसे पहले सीखा था मगर इतना अच्छा नहीं सीख पाया और हाल ही में अभी मेरे म्यूज़िक की तरफ अपना मतलब उसको बहुत पसंद करता हूं तो घर वालों ने मुझे गिटार दिया और मतलब गिटार दिया कि बोला आप आके सीखो क्योंकि तुम्हारे टैलेंट कभी वेस्ट नहीं हो तो जैसे कि मैंने गिटार सीखा मगर मुझे पहले कोई ट्यूटर नहीं मिल पा रहा था कोई बोलता है उधर जाओ कोई बोलता है वहां जाओ मगर सबके कहने पर कुछ नहीं होता मगर मुझे एक हमारे परिचित थे उन्होंने हमको देवेंद्र सर का न बोला मैं यहाँ पर गया और मैं तो भगवान का बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर मुझे मिलकर इतने अच्छे सर मिले कि अब वापिस जिंदगी में ऐसे सर कभी नहीं मिलेंगे और इन्होंने जो मुझे सिखाया कला मतलब सुर क्या होता है इन सब का ज्ञान दिया मुझे मेरे को लगता है कि मुझे और कोई भी नहीं दे सकते थे इसलिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा चाहूंगा आ, और सर मुझे सिखाए एक दिन ब, आ, सर की कृपा से कभी अच्छा सिंगर बन जाऊं समाधान भी प्रैक्टिस तो कर रहा है और काफी अच्छा एक जुड़ाव है एक लगन है जब लगन होता है तो आदमी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता है और इसी के साथ बस यही एक तरीका है संगीत सीखने का कि आपको एक अच्छे गुरु के साथ जुड़ना है और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है जब आपके साथ प्रैक्टिस आप कर रहे हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ में तो वो आपके जहन में वो सारी चीजें आ जाती है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते ही वो सारी चीजें आपके पास आती है लेकिन इसके लिए थोड़ा सा गुरु की जो शिक्षा है वो बहुत जरूरी होता है तो कि देवेंद्र जी भी अपने कुछ आज के शो में बोले। जैसे की समाधान और अपना एक मार्गदर्शन देता है लेकिन मेहनत संगीत के अंदर जो भी करनी है वो खुद को ही करनी पड़ेगी आप मेहनत करोगे उतना रंग आया ये है कि भाई जहाँ पर कुछ गलतियाँ हो रही है या कुछ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम को जो सोल्व जो कर सकते हैं ठीक है लेकिन आपको मेहनत तो खुद करने पड़ती है जैसे कि शैलेश ने बोला कि भाई दो घंटे में मेहनत करता हूं तो अच्छी बात है ये भी और इसी तरह से समाधान भी भाई पीछे हटने वालों में से नहीं है ये भी कोशिश कर रहे हैं और एक महीने के अंदर अगर एक सॉन्ग ये बजा सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत और जब भी समाधान मेरे पास टाइम से पहले आ जाते हैं भाई पंद्रह बीस मिनट ये पहले ही आ जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा मेरे से सीखने की कोशिश करते ये ये रहता है तो ये एक अच्छी बात है कि जब एक अच्छा लगन अगर किसी में है ये देखना चाहेंगे तो वही कि टाइम से पहले आ जाना ये लगन का ही एक निशानी है जो समाधान में है और वो सर भी बयाँ करते हैं तो इस तरह आपके अंदर भी अगर संगीत सीखने की लगन है तो समय से पहले आप इन चीजों को सीखने के लिए तैयार रहिए और आगे आके उन चीजों का जो है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा यही है कि आज का थीम यही रहा कि हम लोग जितना खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस में एक द मैन परफेक्ट मुझे लगता है संगीत का एक बेसिक चीज है तो चलिए इसी के साथ हम सभी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मत वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो